देव भारत, जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम शेर सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं, जीटी रोड साउथ एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी सड़कों में से एक है ये सड़क 2500 किलोमीटर लंबी और ये मार्ग चित्तौ बांग्लादेश से लेकर काबुल अफगानिस्तान तक है देशभक्त रेडियो सलाम करता है शेर सूरी को जिन्होंने हमें भविष्य का रास्ता दिखाया